हम पुनः सत्संग के लिए एकत्र हुए हैं सतसघ का अर्थ हम जानते हैं सत का संघ ही सत संघ है और कुसंग का अर्थ भी हम जानते हैं कि बुराइयों का संग भी मेरे जीवन में विष बोलता है प्रवचन कथा मुझको मेरा सत्य का दर्शन कराते हैं यदि सत्संग में ये जिज्ञासा ये भूख ये भाव नहीं है तो फिर सत्संग सत्संग नहीं होता है पूजा पाठ जब तक सत्संग से रहित होकर किए जाते हैं तो भले वो हमको एक ऊंची अवस्था दे हैं लेकिन वो हमारे लिए शुभ नहीं होते दुर्माने होता है गंदी बुरी घृणित घटिया और वासा कहते हैं वासनाओं का घर जब हमारा जीवन गंदी घटिया मनोवृत्तियों दुर्वासनाओं का घर हो जाता है तो भले हमारी पूजा पाठ हमें दुर्वासा जैसा तपस्वी भी बना दें, लेकिन दुर्वासा जैसा कलंकित अपमानित और घटिया जीवन ही हमारे मुकद्दर में लिख जाता है और इन कथाओं और लीलाओं के द्वारा हम अपने अंतर के अमृत को निरंतर धोते चले आ रहे हैं कि जिसने स्वभाव नहीं बदला उसने कभी भक्ति नहीं पाई मैल खोजने की मनोवृत्ति हमें दुर्भाषा ही बनाती है कारण हम मैल क्यों खोज रहे हैं क्योंकि मैल के लिए हमारे मन में जिज्ञासा है मैल के लिए बुराई के लिए हमारे मन में आतुरता है हमें वो भाव बहुत अच्छा लगता है इसीलिए तो आने चाहे बुराई देखने का मन हो जाता है अपने अपने आप को पढ़ो तुम दूसरों की हम बुराई क्यों देखना चाहते हर व्यक्ति पर हम संदेह क्यों करना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है किसी की अच्छाई देखकर हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना किसी को परेशानी में देख के हमें अच्छा लगता है मतलब हम परपीडक हैं और जिसने इन स्वभावों को नहीं धोया उसने कभी भक्ति नहीं पाई भक्ति हम सब में रहती है भक्ति जगत जननी है जगत माता है ज्ञान और वैराग्य की भी मां है उसी ने जन्मा है परमेश्वर की भी मां है भक्ति भक्त की भी मां भक्ति है लेकिन इसको पाना अति दुर्लभ है माला फेर लेने से भजन गा लेने से तिलक त्रिपुंड सजा लेने से स्वांग भरने से किसी को भक्ति नहीं मिलती मन धुल जाए तो हम सहज ही भक्ति पा लेते हैं बहुत आसान है भगवान राम की कथाओं में भी हमने जाना कि जब भगवान राम और लक्ष्मण वन को जा रहे होते हैं महामुनि विश्वामित्र के साथ आपने मांझा अपने को उन कथाओं में भी तो रास्ते में उनको ताड़खा मिलती है तालखा एक महा मायावे नी राक्ष है विश्वामित्र ने कहा इसको मारो तो रागवींद के मन में संकोच है इसे क्यों मारे इसे तो नारी है इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए तब ईश्वामित्र ने सचेत किया कि राम खेल मत करो इसे अभी भरी दोपहर तो में मारो यदि सांझ हो गई यदि सांझ हो गई तो इसका मायावि है इसका बल हजार गुना अधिक हो जाएगा और यदि रात्रि भी आ गई तो फिर ये नहीं मारी जा सकेगी हम सबको मरना पड़ेगा इसलिए इसी तत्ण मारो और अगविंद मारते हैं उसको ये ताड़का दूसरों को ताड़ना देने की मेरी मनोवृत्ति ही तो है ताड़का दूसरों को ताड़ना देने वाला दूसरों को सताने वाला दूसरों की बुराई गाने वाला दूसरों को पीड़ा में देखकर अतिशय मुदित होने वाला ये स्वभाव ये मनोवृत्ति ही तो हरी ओ नारायण तो ये मनोवृत्ति ही तो हमारी दड़का है और हम हैं कि इन्हीं मनोवृत्तियों को हटाना नहीं चाहते हैं, इन्हीं में डूब के जीना चाहते हैं और ईश्वर भक्ति भी पाना चाहते हैं दो विपरीत ध्रुवों पर एक साथ जीना चाहते हैं फिर सुबाह और मारी चाहे तो सुबाह को भी मारा तुम चाहो तो ताड़का मार सकते हो ये मनोवृत्ति है इसे भक्ति से ज्ञान और वैराग से उपरां हुआ जाता है भगवान ताड़का मार के दिखा रहे हैं कि ये मारी जा सकती है और हम तो इसको जिला रहे हैं हम तो इसकी सराहना कर रहे हैं फिर सुबाहू को भी हम मार सकते हैं कि जो पाऊं अपनी बाहू में भर लू सुबाह सबका बटोर लाऊ लंका बना लो इस मनोवृत्ति से भी बचा जा सकता है इसे भी मारा जा सकता है इसे निवृत्त हुआ जा सकता है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा लेकिन एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसे मारना बहुत आसान नहीं होता और वो मारीच है मारीच को दूर भगाते हैं सौ योजन दूर फेंकते हैं इसलिए कभी मत समझना कि तुम्हारी तृष्णाएं मारीच तुम्हारी अतृप्तियां और इच्छाएं मर सकती हैं इनको मारा नहीं जा सकता है इनसे बचा जा सकता है अपने को अपने से इन्हें दूर किया जा सकता है जिस दिन मारीच भी मारा जाएगा उसी दिन समझना कि जीव और आत्मा का सम्म होगा जानकी लंका से निकल राम को मिलेगी शायद भक्ति हमारी तब शुरू होगी भक्ति कोई सरल भाव नहीं है कोई इतना आसान नहीं है भक्ति को पाना अति दुर्लभ है और वही पाते हैं जो अपने मन को धो डालते हैं जो सुबह से शाम तक नातों रिश्तों की चुबन बुराई और चर्चा में लगे हैं जो अपने बेटों के लिए झूठ बोल रहे हैं दूसरों की बुराई गा रहे हैं वे कभी भक्त नहीं हो सकते इन कथाओं के द्वारा इस सत्संग लीला में वेद के पाठ में आने जा है सनातन धर्म ईश्वर भजाने वाला धर्म नहीं प्राणी मातृ को ईश्वरमय बनाने वाला ईश्वर के सदृश बनाने वाला धर्म है कि जब हम सब परमेश्वर की बनाई परम सत्ता है तो हम उनके जैसे निर्मल क्यों नहीं है हम इन कमियों के साथ ही क्यों जीना चाहते हैं और इसी को हमने भगवान वासुदेव की लीलाओं में देखा और महाभारत की कथा में भी हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे युद्ध में युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा वैसे महाभारत को सबकी इच्छा है तो दोबारा कृष्ण कथा के उपरांत फिर से आद्यो महाभारत श्रीमद भगवद गीता लेते हुए आएंगे जिसमें हम भगवान राम की कथाओं का भी लीलाओं का भी वर्णन करते चलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं लीला कथाएं गुरुकुल में हमने वेद को पढ़ाने के लिए ही इतिहास को अध्यात्म का स्वरूप प्रदान किया था कि जिससे ज्ञान भी हो और सरस हो तो विद्या की देवी सरस्वती हो बच्चे को पाठ्यक्रम नीरस न लगे और गूढ़ गहन ज्ञान को भी वो सहज ही आत्मस्त कर सकते गोविंद अर्जुन और कृष्ण की अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मिलने आए थे सहायता के लिए तो गोविंद ने कहा कि भाई आप सब मेरे अभिन्न हैं अतिशय प्रिय हैं संबंधित भी हैं दुर्योधन और श्री कृष्ण समझी है अर्जुन उनकी बुआ के बेटे हैं उनके अंतरंग सखा हैं, मित्र हैं लेकिन संबंधों का निर्वाह जितना सुंदर महाभारत में है आज हम अपने घरों में नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए तो हर नाता चुपता है गढ़ता है और हम भी गढ़ते हैं सब। पड़ोसियों से अथवा अजनबी से भले निभ जाए अपनों से कोई निभा दिखाए तो जानो, आज का ये मुहावरा है तो कहा कि भाई तुम दोनों एक तरफ मैं हूं निहत था युद्ध नहीं लड़ूंगा और दूसरी तरफ सारा ऐश्वर्य है नारायणी ऐश्वर्य है सेना कहो ऐश्वर्य को बातें एक ही दुर्योधन तू क्या चाहता है उसने कहा मुझे तो ये सब दे दो ऐश्वर्य दे दो मुझे आपसे क्या लेना देना अर्जुन से पूछा तू क्या चाहता है कहा गोविंद मैं सिर्फ आपको चाहता हूं बस आपको चाहता हूं इस चित्र में तुम सब अपने आप को देखो ईमानदारी से धो आज अपने आप को कि तो तुम भी तो मंदिर में ईश्वर से ईश्वर को मांगने नहीं आए थे फलाना काम कर दे ना ये दया कर दे ना ये और दे दे ना तो तुम दुर्योधन बन के आए थे मंदिर में या अर्जुन बन के आए थे एक सवाल फेंक रहा हूं आप पर यदि थोड़ी भी ईमानदारी है तो पूछो अपने आप से क्यों गए थे तुम मंदिर तृप्तियों की भूख बढ़ाने अथवा उन्हें मिटाने गए थे ये गोविंद पाने गए थे क्यों गए थे आप और जिस भावना से गए थे फल तो वही मिलना था ना क्यों गए थे आप मेरा यश बढ़ जाए मेरा दंभ बढ़ जाए मेरा सम्मान बढ़ जाए मेरा मटीरियल बढ़ जाए मेरे सगों का सब काम हो जाए यही तो मांगने गए थे तुम तो तुम दुर्योधन थे या अर्जुन थे कहते हैं सत्संग ही हीतर की आंख खोलता है वरना आंखों के रहते हुए भी आदमी अंधे से भी बुरा जीता है आप क्यों गए थे आप क्यों गए थे क्या आपने कोई सत्संग किया था अपने को पढ़ा था मजा था कभी पूछा आपने आपसे व्रत ये त्योहार ये, ये क्यों किए थे तुमने ईश्वर पाने के लिए अथवा भौतिकताओं की और मोटी परत चढ़ाने के लिए ये और दे देना प्रभु तो जिसे तुमने भजा ही नहीं था वो तुम्हें मिल कहां से जाता तुम्हारे मन में उसकी भक्ति नहीं थी भौतिकताओं की भक्ति थी और मान बैठे कि हम प्रभु भक्ति करते हैं आप बताओ आपको फल कहां से मिल जाते हैं पूरी ईमानदारी से अपने आपसे पूछ और उसके दिए उम्र के ये क्षण खाई तो रहे थे उम्र जा ही तो रही थी मौत कदम दर कदम आगे तुम्हारी तरफ बढ़ती ही तो आ रही है जितने दिन बीते उतने दिन मौत के करीब होते जा रहे हैं। समय अपनी सीमा की तरफ भाग रहा है और हमने उस ईश्वर से ईश्वर को नहीं चाह अपने लोभ को चाहा है अपने मतलब को बचा है और हमें ये, ये भी दम है कि हम भक्ति करते कितनी बड़ी बात है गाते अर्जुन की हैं बनते जीवन में दुर्योधन है पता नहीं ये कौन सी विसंगति है कहते हैं ना घर के ना घाट के ये कौन सी अंधता है जो हम जीए जाते हैं कहते हैं सत्संग से ही आंख खुलती है लेकिन किसकी जो गहराई से इसको सुनता है और फिर इसे अभ्यास में उतारता है आचरण में लाता है मन में बारंबार दोहराता है वो धुलता चला जाता है ऐसा तो नहीं कि आप महीने में एक बार अपने कमरे में झाड़ू लगाते हो और खाना खा के थाली भी दो महीने में धोते हो रोज धोते हो जितनी बार खाते हो उतनी बार धाली धोते हो तो हमने अपने मन के थाल के नहीं क्यों नहीं मांझे क्यों नहीं बुहारे क्यों नहीं धोए क्या हमारा मन हमारा चरित्र हमारा स्वभाव हमारा व्यक्तित्व उस थाली से भी घटिया है जो हम धोना साफ करना भूल गए उसकी कोई कीमत नहीं क्या भगवान की कथाओं में कृष्ण ने कहा कि वो रथ ही हाकेंगे युद्ध नहीं लड़ेंगे और फिर महाभारत कथा में दोनों योद्धा हमने सामने आ गए भीष्म ने धनुष धारण कर रखा है कृष्ण ने आते हैं दोनों आठ में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है महाभारत का आप ही की कहानी है भीष्म गंगा के आठवें पुत्र हैं और कृष्ण वसुदेव के आठवें पुत्र हैं दोनों आठवें हैं दोनों आमने सामने हैं एक ने कहा शस्त्र नहीं उठाऊंगा दूसरे ने कहा उठवा न दूं तो भीष्म नाम मेरा नहीं है बड़ी विचित्र बात है नारायण के अतिशय प्रिय भक्त हैं भीष्म कृष्ण को अपना आराध्य अपना सर्वस्व सब कुछ मानते हैं और आज कहा आराध्य से कि तेरा भी संकल्प छुड़वा दूंगा यहां एक सूत्र है छिपा हुआ कि वो आत्मा जो मुझे सांस धड़कन दे रहा है जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा है जो मुझे भस्मी से अन्न में और अन्न से दुर्लभ तन में लाया है और जो शरीर को आज भी सारथी बन के चला रहा है कहा है कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा युद्ध दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित इस जीव रूपी हम सब सबको अर्जुन को लड़ना पड़ेगा लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं तुझसे भी हथियार नारायण उठवाई ही लूंगा और महाभारत में हमने देखा कि जब अर्जुन को बहुत सताया उन्होंने अब भगवान को भी तीखे बाण मारे और रस तो डाला तो भगवान ने चक्का उठाया तो तुरंत धनुष फेंक के जमीन पे कूद गए बोले बस केशव अब और नहीं मेरी लाज रखने के लिए तुमने चक्र उठा लिया तुम्हारी बलिहारी है मेरा प्रण पूरा हो गया ये क्या है आपने समझे ये खाली कथा है ये पूरा मनोरंजन है ना पिछले ऋषि से पिछले ऋषि में पर प्रथम ऋषि में हम पढ़ के आ रहे हैं ये दोनों ऋषाए हमने सामने खड़े हैं भीषण युद्ध में महाभारत के दोनों आठवें पहले हम गांगे को लेते हैं क्योंकि कृष्ण की कथा में वसुदेव के आठवें पुत्र हैं हम पूरी कथा में सुनते चले आ रहे हैं भीष्म क्यों आठवें पुत्र है कहानी हमारी महाराज शांतनु से आरंभ होती है महाराज शांतनु है अविवाहित है सम्राट है हस्तनापुर नरेश है। और बहुत दूर दूर तक उनके साम्राज्य का विस्तार है यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी है, तीजस्वी है। वे अपने राज्य की सीमाओं का परिभ्रमण करते रहते हैं यूं तो अनुच्वर सब देखते हैं लेकिन वे भी, भी चले जाते हैं तो ऐसे ही समय में जब वे वन में गंगा के तट के पास से गुजर रहे होते हैं तो महाराज शांतों को एक बहुत ही सुगंधित अतिशय प्रिय करने वाला हवा का झोंका आता ये चौंक उठते हैं कि इस उपवन में गंगा के तट पर ऐसे कैसे पुष्प खिले हैं कि हवा जब भी उनसे छू कर आती है तो कितनी मोहक सुगंध ले आती है कुतूहल वश जिज्ञासा वश महाराज शांतनु उस ओर बढ़ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत ही सुंदर युवती एक नव यौवना जब अपने केशों को गुहारती है तो हवा उससे प्रताड़ित होकर जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक अद्भुत सुगंध आती है उसका रूप देखा तो बस देखते ही रह गए अनजाने ही वो उस पर मोहित हो उठे और उससे कहा कि देवी आप कौन हैं? और इस निर्जन स्थान पर इस प्रकार अकेली क्यों बैठी हैं गंगा के किनारे कहा युवक आप होते कौन है मुझसे प्रश्न करने वाले आप किस अधिकार से मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं का देवी मैं इस भूखंड का सम्राट हूं ये मेरा राज्य है और अधिकार की बात करती हो तो तुम्हें देखते ही मेरे मन में गृहस्थ होने की एक कल्पना जाग उठी है मैं अविवाहित हूं मैं तुमसे विवाह की और पुत्र की भी कल्पना करता हूं जो इस भरतखंड का भावी सम्राट हुआ श्रिका आप इतने शीघ्र निर्णय पर गए कहा मैं आपको पाने के लिए आतूर हूं देवी आप बताएं क्या आप मेरा वर्ण करेंगी का राजन मेरी दो शर्तें हैं दो शर्तें हैं मेरी आप मुझसे पूछेगी मैं कौन हूं कहां से आई हूं मेरा दीप क्या है प्रश्न को पूछने का कोई कारण भी तो नहीं है आपका रूप आपका तेज बता रहा है आप अप्सरा हैं अथवा आप मुझे टोकेंगे नहीं और यदि आपने दो में किसी एक की भी अवहेल ना कर दे तो मुझे आपका परित्याग करके जाना होगा कहा यह भी स्वीकार है आप तो विदुषी है बुद्धिमती है आप से विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और दोनों का विवाह हो गया देखो कहानी तुम्हारी है आज मैं अपने से पूछना नहीं चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां से आया हूं राजा शांतनु की तरह कसम खाए बैठे भूल गए कि जगत एक नाट्यशाला है सिर्फ नाटक का मंच है यहां घर गृहस्थी भी खाली एक ड्रामा है उंगली बनाई नहीं बेटे का बनाए थे अंधे हो धृतराज से भी बुरे मंच से अभी तुम्हारी पात्रता समाप्त होगी चिता की लकड़ियों पर सारे क्रीट मुकुट कपड़े उतार के तुम्हें जाना होगा न घर न द्वार न ना नाता न ना रिश्ता शरीर भी का शरीर रूपी वस्त्र को भी त्यागना पड़ेगा जैसे मंच पर नाटक खेलने के बाद पात्रों को सारे अपने कपड़े दान करने होते हैं तू भी दान करके जाएगा लेकिन उन पात्रों को जो रामलीला खेलने आते हैं उन्हें इतना जो पता रहता है कि मैं अमुक आदमी का बेटा हूं अमुक मोहल्ले में अमुक गली में इस नंबर के मकान में मैं रहता हूं मालूम रहता है उनको क्या तुम्हें भी पता है कि तेरा घर कहां है इस कपड़े के हटते तुझे कहां जाना है कौन माता है कौन पिता है कौन सा गली है वो कौन सा मोहल्ला है किस नंबर के मकान में रहता है तू मालूम है यही बात उसने कही और यही आज सारे शांतनु तुम सब कर रहे हो कभी पूछा आपने आपसे कभी तड़प जगी तुम्हारी एक छोटी सी ईमानदारी भी तेरी क्या तेरे प्रति लौटी अपने साथ भी हुआ तुम तो। और शांतनु ने भी यही कहा पूछोगी पूछोगे और हम सब वही शांतनु और कहा जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगी और आज मेरा मन जो चाहता है वो करता है हम हाथ बांधे मन के पीछे जाते हैं मंथरा है तो मां है ताड़का है तो बड़ी सगी वाली है पूतना के तो वाह क्या कहने मेरा मन इन्हीं के साथ रमण करता और हम हाथ बांधे एक सेवक की तरह उसके पीछे गंदे विचारों में गंदे आचरण में दुराचरण में बने रहते हैं ये रहस्य लीलाएं मेरे जीवन की कथाएं अरे जो अपने मन को नहीं जीत पाया वो नपुंसक जिंदगी में कर क्या पाएगा और आज उसी नपुंसकता को बड़े प्यार से डूबते हैं उसे उपलब्धि बनाते हैं निपोटेश इतनी सड़ी हुई गुलामी तो कोई पशु भी नहीं करता जो आज हम मनुष्यों के करते हैं हम सबकी समस्याओं के समाधान हमारे पास है क्योंकि हम ही कारण हैं हम ही समाधान हमें कोई नहीं सता रहा हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचार दुर्वासा पना ही हमारी पीड़ा का मूल है उसे धू डाले सरल सहज हो जाए यहां कोई किसी को पीड़ा नहीं दे रहा है किसे फुर्सत है आप तक आने की आपको ये शोधा के लाल थोड़े ना हो गाय को फूल गए कोई पीड़ा नहीं दे रहा आप स्वयं स्वपीड़ाक हैं आप ही कारण हैं आप कहीं कोई वीवीआईपी नहीं है और आपके पास कोई बहुत बड़ी सत्ता नहीं है जो कोई पाना चाहता है अपनी पीड़ाओं का कारण आप खुद हैं और सत्संग भीतर की आंख खोलता है मुझको मेरे साथ एक ईमानदार जिंदगी जीना सिखाता है विवाह हो गए कथा का सारांश करेंगे तत्व में रहेंगे बेटा हुआ सब लोग बड़े खुश हुए महाराज शांतनु के हा उनकी धर्मपत्नी से से साम्राज्य से एक संतान हुई है बड़े नाच गाने होने लगे सारे प्रदेश में और पता चला मां ने बच्चे को उठाया और गंगा में डुबा के जाके मार दिया चुपके से आदि राजा शांतनु देखते हैं चुपचाप खड़े देखते रह जाते हैं डरते हैं अगर पूछ लिया तो ये चली न जाएगी शायद इसीलिए सारा सत्संग करके आप अपनी गंदी मनोवृत्तियों से नहीं पूछना चाहते हो क्योंकि कहीं चली न जाए ये ऐसा है क्या <laughs> बोलो, बोलो बोलो क्या है कहीं मेरा ये भाव न चला जाए दूसरों की गंदी गंदा देखने की मनोवृत्ति ना चली जाए शायद इसीलिए आप नहीं पूछते हैं पूजा ही करते होंगे क्या बात है शांतन को डर के मारे नहीं पूछ रहा है और एक कर एक एक करके सात बेटे हुए सातों को डुबा के मार दिया उसने शांतन हताश है कि भाई भरी जवानी में तो ये प्रसाद मिल रहा है युवराज भी होगा कोई आ भाभी सम्राट भी मिलेगा उत्तराधिकारी भी होगा अथवा नहीं वे नहीं जानते और तब आठवा भी बेटा हो गया हा समय के अंतरालों में वो उसको भी लेकर डुबा के मारने चली राजा शांतनु फिर चोर की तरह पीछे मन हमारा शेर है और हम चोर की तरह मन के पीछे हाय बड़े मजबूर हैं स्वामी जी क्या करें बड़ा रस मिलता है गलतियां खोज रहे हैं क्योंकि हम मन को जीत क्यों नहीं पाते हैं उससे पूछ भी नहीं पाते हैं राजा शांतनु की तरह डरते हैं भाई कहीं ये रूप सी चली ना जाए बड़ा रस है निंदा में बुराई में है, है ना तभी तो छूटती नहीं है राजाते पर कीचड़ उछालने में बहुत मजा आता है क्यों आता है जब आठवें बेटे को भी वो गंगा जी में फेंकने जा रही थी तो राजा ने कहा ठहरो देगी पलट के देखा बोले राजन आप यहां पर कहा मैं हर बार यहां तक आया हूं ये आठवीं बार है मैं फिर आया हूं तो कहा आपने हर बार तो पूछा नहीं मुझे पूछा नहीं क्या वचन भंग कर रहे हैं बोले हां वचन भंग कर रहा बोले तो फिर मुझे आपके जीवन से जाना होगा बोले भले जाओ तुम कब कहोगे क्या बुरी मनोवृत्ति हो तुम भले जाओ अब तक कब क्या भूल गए कि अमर नहीं हो मरना है तुमको भी सबको हम सबको जाना है का मैं वसन तोड़ता हूं देवी लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आठवां पुत्र तो मुझे दे दो मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा राजन मैं गंगा हूं मैं गंगा ही हूं जो सबके मन के महल धोती है सबके तन का महलध धोती है मैं वही पतित पावनी गंगा हूं ये आठ वसु थे जो स्वर्ग में हुए थे। इन्होंने महामुनि मुनि की काम गाय को चुरा लिया था तो जब बछड़ा रोया और मां नहीं आई तो ऋषि ने समाधि में देखा तो उन्होंने आठों वसुओं को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर जन्म धारण करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें तो बाकी सातों वसु उनके पास गए कि चोर तो आठवां वसु प्रभास था और महामुने मुन आपने सबको श्राप दे दिया कहा यही उचित था क्योंकि यदि सत्संग उद्धार करता है तो कुसंग सर्वनाश ही तो करता है कुसंगी का संग करने वाला भी महापापी महापातकी होता है उसे भी उतने ही पाप का बोझ सेना होता है इसलिए तुम्हें मैंने ठीक साबित किया कहा नारायण हमारा उद्धार करने के लिए हम तो आपको अर्पित हैं कहा ठीक है मैं तुम्हारे प्रायश्चित लेता हुआ तुम्हारे दंड को कम कर देता हूं तुम जाओ और जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लौटाओ तो कहा राजन ये आठों वसु मेरे पास आए थे कि वे स्वर्ग की संपदा हैं और साधारण जन्म धारण नहीं कर सकते इसीलिए मैंने नारी रूप धारण कर इन्हें प्रकट किया है मैं गंगा हूं स्वर्ग की गंगा सात वसुओं को तत्ण लौटना था मैं लौटा चली आठवां वसु ये प्रभास है इसका नाम देवव्रत हुआ इस जन्म में और ये अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा ये दीर्घायु होगा अधिक समय तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और फिर बाणों की शैया पर लेटकर अपने पापों का परिश्चित करता तब ये मुक्त होगा इसे मैं साथ लिए जा रही हूं उचित समय पर तुम्हें लौटा दूंगी ये क्या है कौन है ये भीष्म आठवां वसु है वसु माने होता है अग्नि वसु माने अग्नि अग्नियों को वसु कहते हैं ज्वाला यह आठवां वसु है और आठवां वसु प्रभास है जो बना है और वसु का देव का बेटा आठवां है जो श्री कृष्ण है यहां भी वसु है और दोनों हमें सामने वसु उधर है तो वसु इधर भी है वासुदेव है ये वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव है ये बड़ी विलक्षण कथा है समझने की जरूरत है इसको कि जब जब मेरी असत्य ज्ञान की लोभ मोह अतृप्तियां ये ईर्षा द्वेश लोभ मोह की आसक्तियां राग द्वेश आदि जब ये अज्ञान की अग्निया जो मुझे उम्र भर जलाती हैं, जब ये ज्ञान की गंगा में सो जाती हैं, तब आठवीं ज्वाला का प्रभास होता है पहली बार हमें उस अमर ज्योतियों का आभास होता है और वो ज्योतियां हैं और तब ये जीव देवव्रत होता है हवन यज्ञ पूजा की ओर आता है देव माने परमेश्वर व्रत माने उसका व्रत ही होना देव व्रत होता है ईश्वर की ओर झुकता है बाहर के हवन यज्ञ में आता है लेकिन आप तो बाहर ही बैठ गए बाहर का यज्ञ भीष्म है इसे हम वैदिक संस्कृत में वाहे यज्ञ को क्या कहते हैं भीष्म भीष्मे कुरा है कुछ पैदा नहीं करेगा ये हमारे पापों को हमारे दुर्भवों को हमारी कुवृत्तियों को हमारे असत्य और अज्ञान को जलाएगा लेकिन यह ब्रह्मचारी है ये उत्पन्न नहीं करेगा कुछ भी लेकिन जब ज्ञान की आठवीं ज्योति ब्रह्म अग्नियों की प्रज्वलित होती है तो वसुदेव अर्थात अग्नियों का देवता आत्मा इसी की अग्नियों से तुम्हारे घर शिशु भी होगा रक्त के कण भी आएंगे भोजन यज्ञ होकर इसी से बाहर आग में भोजन को डाल दो एक बूंद खून मिल जाएगी क्या नहीं ये कुआरा है ये भीष्म है और जो भीष्म तक रुक गए उनके पापों के क्षणिक प्रायश्चित तो हो सकते हैं लेकिन क्या वो अमृत पा सकते हैं जीवन के और आए देखिए आज की ऋषा में क्या कह रहे हैं आज की वेद की ऋचा खोल लें जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से नोट किया है क्योंकि वेद के पाठ को ही ऋचाओं के माध्यम से हम ले रहे हैं तो आठवां वसु क्या है कहा अश्व नारंध्या अग्निम नमो भी सम्राज अध आज की ऋचा चौथे तो सूद की प्रथम ऋचा है हम आजीर गति सुनाशेप ऋषि में अटपट लटपट डोलती जिंदगी कभी झूठ में कभी सच में कभी पाप में कभी पुण्य में हां रेंगती हुई धरती पर मेरी जिंदगी और लुटते जीवन के अमृत क्षण सुना कि एकाग्र होकर जो आत्मा में बस गया और जिसने इस अटपट जिंदगी को भी एक सत्य की एक पुनीत राह दे दी आजीर गति सुनाशेप हमारे ऋषि का यह भावनात्मक नाम है जैसा कि मैंने कहा ऋषियों के कोई नाम अत्य नहीं होते खाली भाव प्रधान एक संबोधन होते हैं तो कहा अश्वम अमने रहित स्व मने मृत्यु मृत्यु से रहित अर्थात अजर अमर आत्मा न माने हमारे तो माने आप है वनम दर जनम आप ही तो हमें मृत्यु से रहित करने वाले हैं आप ही तो हमें बारंबार लाने वाले हैं वारवंतम मैं आपको बारंबार हे बारंबार मुझे मनुष्य योनियों को नाना जीव योनियों में लाने वाले मृत्यु को पराजित कर मुझे जीवन को धन्य करने वाले वारंतम वंद मैं आपकी वंदना करता हूं और आपका ध्यान करता हूं अगणिन ब्रह्म ज्वालाओं में अब आत्म, आत्मा रूपी यज्ञ में वसुदेव में नमोह भी और मैं बारम्बार आपको अर्पित होता हूं आपको प्रणाम करता हूं सम्राज अंतम समान निरंतर हर और, राज माने ज्योति य सम्राज्य का अर्थ आप साम्राज्य न लगा लीजा ये वैदिक संस्कृत है सम माने समान माने ज्योति हां सब अंतम समान ज्योतियों के द्वारा ज्योतिर्मय अधित ध्वा मान मृत्यु ध्वर शब्द ध्वस्त ये इसी से बना है अध्ययों से रहित कर सबको जीवंत करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे श्री कृष्ण आज हम आपको अर्पित होते हैं भीष्म से धुल कर भीतर आते हैं यह नहीं कि बाहर का हवन भी छोड़ दो ना ये तो और भी बुरा होगा देखो यहां भेद है सनातन धर्म में और संप्रदायों में कवि ने कहा माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर और कर का मन का गारी के मन का मन का फेर आ, उसने कहा लेकिन धर्म ऐसा नहीं कहेगा लेकिन धर्म यह भी कहेगा कि यह जो कहरा या सत्य नहीं है लेकिन उसका उसका जो शब्द विन्यास है वो बदल जाएगा वो कहेगा माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर कर का मन का जानी सम मन का मन का फेर जैसे हाथ घुमा रहा है अब मन को भी घुमा अगर हाथ की माला डाल दी तो मन तक जाएगा कौन तो यहां कहने के भाव भले एक हैं लेकिन प्रभाव अनेक हो जाते हैं वो ये नहीं कहेगा कर करका मन का डारी के और डारी दिया करका मन का तो मन के मन के तक कौन आएगा तो धर्म क्या कहेगा कि कर का मन का जानी सम मन का मन, मन का खेत जैसे आज हाथ की घुमा रहा इसे भी घुमा साथ में मन को गुमा वो उल्टी बात नहीं करेगा और सच पूछिए जिसको ये सोच नहीं मिली उसे भक्ति भी नहीं मिली भक्ति एक सकारात्मक तत्व है और हम सदा नकारात्मक भाव में रहते हैं इसलिए भक्ति नहीं पाते हैं अब एक संप्रदाय है सनातन धर्म से ही प्रकट है और धर्म को ही अर्पित है तो उनका एक महान है, है ना कि जो भी विश्व है जगत है यह मिथ्या है हा? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य वो कहते हैं ये उनका नारा है यह संप्रदाय की बात है लेकिन महामुनि वेद व्यास इसी को जब कहते हैं भागवत में आकर तो क्या कहते हैं जगत सत्य है कृष्णमय है वो मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं करते काल मिथ। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम तो जब जगत मिथ्या पहले आ गया तो आप सब लोग क्या करोगे पहले मिथ्या ढूंढोगे उतने में तो कई वो जन्म बीत जाएंगे सत्यम तक कब आओगे इसीलिए उस संप्रदाय में पगे लोग जाते हैं, पाते गोत्र सब लड़ाया करते हैं लेकिन वेद व्यास के भक्त जानते हैं कि वो एक ब्रह्म सब में है तो कहते हैं जगत सत्य है क्यों सत्य है ब्रह्म में नारायण तो सब में तो वो जात न जाने पात न जाने भेद न जाने वो प्राणी मात्र में ये गोविंद का दर्शन करते हैं भेद को जीने वाले भेद को जाते हैं कभी ब्रह्म तत्व नहीं पाते और सब एक नारायण का भाव रखने वाले सदा नारायण जीते हैं तो नारायण में ही तो जाएंगे और जाएंगे का? देखते हैं कहा जगत देखते हैं भाव करते हैं अब जब आंख मूंद के सी आराम करते हैं तो सारा जगत दिखता है सी आराम ही नहीं दिखते अगर सारा दिन आपने जगत में सब में सी राम देखा होता मूदते आंख ना देखते तो मैं कह मैं जानता क्योंकि सारा दिन जो करोगे पूजा में वही तो दिखेगा तो जो सब में राम नहीं देखा उसकी समाधि में राम नहीं आते संसारी आता है और वो सिर्फ नाटक करते हैं पूजा और भक्ति के स्वांग भरते हैं जिसने सब में ना देखा राम उसने कभी ना पाया राम इसे अच्छे से समझो तब तो उन दोनों ऋचाओं में आते हैं जो आमने सामने महाभारत का युद्ध लड़ रही हैं। एक भीष्म है और दूसरे श्री कृष्ण है तो क्या है हम प्रथम ऋषि में हैं, दो ऋचाएं लेते हैं दोनों साथ साथ आती है केतुम कृणमन अकेतवे पेशो मर्या अपेश समुष था केतु कहते हैं ध्वजा को वैसे तो केतु का मंत्र है आपने बाहर के हवन में स्वाहा गाली आहा हो गई हाँ केतुम माने ध्वजा फ्लैग उपाधि डेजिग्नेशन केतुम किणवन अकेतवे आज सारी उपाधियों को बाहर के इस हवन में भस्म कर अकेतव अकिंचन हो जा सत्यनिष्ठ हो कि गोविंद जो है वो आप हैं सांस आप धड़कन आप क्षण आप लाने वाले आप ले जाने वाले आप तो ये मैं मैं मैं क्या कहूं तो केतुम कृणवन अकीतवे पहले बाहर के हवन में नित्य प्रति नित्य नियम पूर्वक जैसे रोज थाली मांगता है इस हवन यज्ञ में आप मन के थाल मांझ केतुम कृणवन अकीतवे अपने सारे असत्य ज्ञान को जला दे अकेतवकिंचन अतिशय विनम्र हो जा जब तनकर एक रूम नहीं बना तो दंभ दम भाईगा क्यों झूठ और कपट जी क्यों चौधरी बनना ये तो महापाप है तो कहा कि तुम किणवन अकेतवे जलाधि उपाधियों को और हो जा किंचन पेशो मरिया पेश, पेश माने भे, भेदभाव मेरा तेरा अपना पराया लूटपाट ये, ये जा, जानवर है ये पशु है ये फलाना है ना पेशो मर्या इस भेद जगत की मर्या माने सीमा इसी के साथ जब दास शब्द लगा देते हैं तो शब्द बनता है मर्यादा मर्यादा शब्द का तो आप जानते हैं हिंदी में भी आता है मर्या माने सीमा मर्यादा इसी से बना तो कहा पेशो मर्या अपेश भेद जगत की सीमाओं को तोड़ अपेश पुनः मूड़ हो जा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गोविंद आप सब में है तभी तो सब हैं जहां से प्रभु आपकी मूर्ति उठ जाती है वो दे नहीं रहती वो अर्थी बंचिता पर भस्म हो जाती है आप हैं तो है मूढ़ भाव में आ मूढ़ का अर्थ ज्ञानी नहीं होता है अक्सर आप लोग लगा लेते हैं, ना मूढ़ का अर्थ है कि जो ज्ञान की सीमाओं को भी लांघकर, ज्ञान की निस्सार्ता को पा गया है उसे मूढ़ कहते हैं मानस में भी तुलसी ने कहा है सबसे भले भी मूढ़ सबसे भले वे मूड़ जिन्हें न व्यापे जगत गति जिन्हें संसार की गति भेद आदि नहीं व्याप्त होते वे ही मूड सबसे अच्छे हैं क्योंकि भक्ति का अधिकार मातृ का है जिनके पास भेद है उनके पास अभेद भक्ति हो ही नहीं सकती तो कहा पेशों मर अपेश से कि भेद की सीमाओं को लांग अपेश पुनः मूल हो जा समषध फिर जाए था सब माने समान उषध भी ऊषा काल के सूर्य के समान जाए था यदि प्रकट होना चाहता है जन्मना चाहता है भक्ति की राह में आना चाहता है तो जा पहले मूल हो और अकिन हो जा वो जो गांठे बांधे बैठे हैं उनकी गठड़ियां उन्हें कभी भक्ति ना कर और कहा जब बाहर के हवन यज्ञ में मूल और अपिंचन हो तो ऋषि अगली ऋषा में क्या कह रहे हैं आद स्वन पुनर्गर्भ में नाम यज्ञ तब आ आमाने आकर दह माने दहन हो जल जा स्वयं अपने आप को शरीर को बात अपनी आत्मा को अर्पित कर आ स्व स्व माने आत्मा धाम धाम माने धाम आत्मा रूपी धाम नो माने में आकर दह दहन हो आत्मा रूपी धाम में क्योंकि यहीं से प्रकटता था इसी में व्याप्त होगा तभी तो नया जन्म पाएगा बाहर वाला यज्ञ ब्रह्मचारी है उत्पन्न नहीं करेगा भीष्म है वो ये वाला यज्ञ जो है ये वसुदेव है तो आदह स्वधाम आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में पुनर्गर्भ तो मेरे पुनः उसके गर्भ से सूर्य के सदृश ज्योतिर्मय अनंत दीप्तियों को धारण करने वाला पुनर्गर्भत तो मेरे सूर्य सा जन्म पा दधाना नाम यज्ञ और तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर क्या बाहर श्वास वहास गा करके समझता है तूने बड़ा पुण्य कर डाला आधा काम किया है बाकी भीतर भी तो आगे कर जिसने इसको नहीं जाना उसने जीवन के महाभारत को नहीं जाना है। वो आठवां देवव्रत है प्रभास है भीष्म है ये आठवें वसुदेव है स्वयं महाविष्णु के अवतार है वो आत्मा है जो घटगट वासी है और परमात्मा में से परम निकालो बाकी शब्द रहा आत्मा आत्मा ही घटघटवासी परमात्मा का महाविष्णु का लीला अवतार है उस तुम सब में बैठा वही तुम को लाने वाला है हम हम सबको पूछना है कि हम उसी की तरह इतने अतिशय निर्मल और मनोरम क्यों नहीं है महाकवि ने इतिहास को अध्यात्म की करवट इसलिए नहीं दी थी कि आप इसे कोरा इतिहास समझ के गालो उसने कहा था इसमें मैं जीवन की अमृत मोती रख रहा हूं स्वयं परमेश्वर को भी अवतार के रूप में प्रकट कर रहा हूं अगर अंधे नहीं हो अगर बुद्धि और विवेक तुम्हारा अभी प्रतिबद्धताओं में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है तो निर्मल होके आओ और इस महाकाव्य में अपने आप को पर डालो समस्याएं यदि तुम्हारी हैं तो कारण भी तुम हो और समाधान भी तुम हो नि तुमको करना है दूसरों को दोष मत दो हर समस्या का कारण हम में हर व्यक्ति स्वयं है यदि कोई किसी ने मुझे पीड़ा दी है तो कहीं असावधानी मुझसे भी हुई है क्यों आगे बढ़ा क्यों मुंस लगाया उनको मुझे भी तो गोविंद में रहना चाहिए था हम सबको अपने अपने को धोना हो जब जब मर्यादा सीमा टूटेगी अनजाने भय सताएंगे ही और पड़ पीड़क सामने आएंगे ही तो उसके लिए अकेले भी दोषी नहीं है वो तो स्वभावता कर रहे हैं मैंने अवसर क्यों दिया उन्हें तो सदा याद रखो हर समस्या का कारण जब अपने में खोजने लगोगे तो समस्या फिर कभी नहीं आएगी और जब जब मन की दासी बन के भटकने लगोगे राजा शांतनु की तरह समस्याएं आठ बार आएंगी, फिर फिर वही परिस्थितियां पैदा होंगी हमें सोचना है हमें ईमानदारी से मांझना है और हमें याद रखना है कि जगत एक नाट्यशाला है मंच से सबको जाना पड़ेगा जिस जिस का किरदार जब पूरा होगा वो मंच से उतर जाएगा अपने क्रीट मुकुट सब कमेटी को देकर उसे अपने घर जाना होगा क्यों रे कलाकार तुझे भी तेरा घर मालूम है तुझे तेरा अता पता मालूम है उतरेगा जब मंच से तो जाएगा कहां आज यदि मनुष्य हो के तूने अपने को नहीं जाना अपना घर द्वार अपना परिवार नहीं पहचाना तो किन योनियों में भटकेगा कहा तो भटकता रहेगा अनंत अनंत काल तक पूछ ले अपने आप से तो सतसंग बताता है मुझको मेरा अता पता और मुझे प्रेत बना देता है कैसे आप लोग कहते हो स्वामी जी प्रेत भूत पिशाच प्रेत होते हैं क्या मैंने कहा दिखाई देता हूं जरा ईमानदारी से बताइए आप सब लोग रहते हो अपने अपने शरीर में ही तो और ये बताओ कि तुम कब रहे हो शरीर में फलाने की ईर्षा में उसके द्वेष में इसके लोभ में उसकी चाहत में उसकी इच्छा में क्या तुम सारी जिंदगी प्रेत बन उड़ते नहीं फिरे रहे हो तुम कब रहे हो अपने में तुम कब रहे हो अपनी आत्मा के पास तो सच बताओ मनुष्य हो कि प्रेत हो एक सवाल पूछ रहा हूं मनुष्य की योनी में प्रेतों का जीवन अब फिर पूछते हैं मुझसे स्वामी जी भूत प्रेत होते हैं क्या अब मैं क्या आप सबको आयने दिखाऊ पूछो अपने आपसे सारा दिन यदि आप मंदिर में भी बैठे तो यहां मेला है यहां ऐसा क्यों नहीं वहां ऐसा क्यों नहीं या ऐसा कर दो ना स्वामी जी मेरे को भी बताते रहते हैं कि हम सब प्रेत है तो तू का सीधा बैठा है तू भी हो जा मंदिर में मंदिर का भाव नहीं है बस गलतियां खोजते लोग मंदिर में आकर के भी मेरे प्रेत शांत नहीं होते ये गोविंद ही नहीं है बाकी सब है और इस शरीर में नहीं बाकी हर जगह घूम रहा हूं सोचो प्रेत योनी होती है कि नहीं बताओ मेरे को बताओ जरा अरे जब मनुष्य योनि में भी प्रेत युनी हो जाती है तो अन्यथा भी होती होगी भाई सत्संग मुझको मेरे होने का आता बता देता है सत्संग मुझको मेरे घर का पता देता है सत्संग मुझको मंच का यथार्थ बताता है कि नाटक को निमित्त होकर नाटक भर जिया जाता है और एक स्वधर्म भी होता है स्व मान्य आत्मा आत्मधर्म भी होता है जिसमें मेरा कौन मैं कौन हूं मेरा घर क्या है मेरा अता पता क्या है वो भी जाना जाता है और वो ऋग्वेद के पहले ऋषि ने मुझे यज्ञ के द्वारा बताया था अग्निम ईले पुरोहितम्ञ देव रीति बीजम होता रत्न धातम अग्निम अग्नियों के अधिपति प्रलय के देवता महाशिव और आदिज वाला आदिशक्ति मां दुर्गा पार्वती पुरोहितम संपूर्ण चराचर को तत्वरूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा और सरस ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती सबका कल्याण करने वाली पुरोहितम सबका व्यापक हित चाहने वाली सरस्वती रित और उन्हीं बिंदुओं को सृजन के द्वारा उन्हीं कणों से जीवंत खिलौनों को बनाने वाले हर योनी को प्रकट करने वाले पालने वाले और विष्णु तथा लक्ष्य लक्ष, लक्ष उपलब्धियों से वरद करने वाली लक्ष्मी देव यही इस यज्ञ के त्रिदेव है इस शरीर रूपी यज्ञशाला के अधिष्ठित देव है ओम है यही परिचय है तेरा अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा ऊष उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युंजय महेश धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा जन जीवन को जय करने वाला जीवंत करने वाला जड़ता को जीवन प्रदान करने वाला जो यज्ञ है उसके हो उसके जो यज्ञ करता है वे ओम हैं, अर्थात ये त्रिदेव हैं, जो आत्मा होकर मुझ में विद्यमान है हो तारंभ रत्न और जो मुझ पर संपूर्ण रत्न और संपूर्ण उपलब्धियों को न्यौछावर कर रहे हैं कोई फीस नहीं लेते किसी सांस का दाम नहीं मांगा है एक क्षण की कीमत नहीं ली है होता आरम न्यौछावर करने वाले हैं रत्न धात्मन उत्पीवन की अमृत क्षण और सारी रत्न उपलब्धियां ले आ आज से अद्वैत कर आ आज आत्मा से योग कर न प्रेत बन के बाहर बाहर भाग बाहर तो निमित्त धर्म है स्वधर्म में आ अपने आप को पढ़ ले स्वयं को पहचान ले और इस प्रकार महाभारत की में भगवान वासुदेव के निर्मल चरित्र को हमने पहले भी जाना है पूरे महाकाव्य में और कृष्ण की कथा के उपरांत हम उसी को ले रहे हैं अभी तक हमने कृष्ण की कथा में जाना कि वो कहानी भी हमारी ही थी वसुदेव अर्थात अग्नियों का देवता आत्मा अर्थात ब्रह्मज्वाला देव की ने हम सबको कृष्ण के जैसा प्रकट किया था कहा इस शरीर रूपी जेल में जामुआ मिथ्याभिमानी मनकंस का राज है हम सब भी कृष्ण से इस शरीर रूपी जेल में जन्मते हैं वसुदेव और देवकी ही हम सब के माता और पिता है परिचय हमको देती ये रहस्य लीला है और जब उत्पन्न हो जाता है बालक तो भौतिक माता पिता नंद और ऋशोला बन ही तो पालते हैं उंगली बनानी नहीं आई बेटा बेटी बनाए किसने थे ये सारी कथाएं मुझको मेरी कहानी सुनाती रहीं और देखो कि मैं खाली कथाओं का रज लेता रहा अपने को नहीं पढ़ा है कि मेरा घर मेरा द्वार ये आत्मा में ही है आत्मा ही मेरा सर्वस्व है वसुदेव अर्थात अग्नियों की देवता आत्मा ने मुझे उत्पन्न किया देवकी ब्रह्म ज्वाला ने बनाया और जब जन्म हो गया मेरा उन्होंने मुझे किया तो नंद और यशोदा बन इन भौतिक माता पिता ने पाला मुझे इन्हें कुछ बनाना नहीं आता है फिर वो सारे असुर मेरे गंदे विचार हैं पूतना पूतना ने पवित्र नहीं विचारों की अपवित्रता आचरण की अपवित्रता आसक्तियों के गंदे जीवन ही तो पूतना है जो मेरे जीवन को विषाख कर देते हैं मुझे कृष्ण सा नहीं रहने देते बनाया हुआ परमेश्वर का हूं और मैला पूतना का